गीता तत्व चिंतन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान तीन सौ विवेकानंद प्रदर्शित अचेतन की पकड़ने की प्रक्रिया स्वामी विवेकानंद जी अचेतन को पकड़ने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए दिखते हैं हमारे सामने यह बहुत बड़ा कार्य है और इसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्व का काम है अपने सहस्त्रों सुप्त संस्कारों पर अधिकार जमाना जो अनैच्छिक सहज क्रियाओं में परिणित हो गए हैं यह बात सच है कि असत कर्म समूह मनुष्य के जागृत क्षेत्र में रहता है लेकिन जिन कारणों ने इस बुरे कर्मों को जन्म दिया वे इसके पीछे प्रसुप्त और अदृश्य जगत के हैं और इसलिए अधिक प्रभावशाली हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान प्रसंग हमें यह सिखाता है कि हम अपने अचेतन मन का नियंत्रण किस तरह कर सकते हैं हम जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं क्यों इसलिए कि हम जानते हैं चेतन मन ही अचेतन का कारण है हमारे जो लाखों पुराने चेतन विचार और चेतना चेतन, चेतन कार्य थे वे ही घनीभूत होकर प्रसुप्त हो जाने पर हमारे अचेतन विचार बन जाते हैं हमारा उधर ख्याल ही नहीं जाता हमें उनका ज्ञान ही नहीं होता हम उन्हें भूल जाते हैं लेकिन देखो यदि प्रसुप्त अज्ञात संस्कारों में बुरा करने की शक्ति है तो उनमें अच्छा करने की भी शक्ति है हमारे भीतर नाना प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं मानो एक जेब में बहुत सी चीजें भरी हुई है उन्हें हम भूल गए हैं हम उनका विचार तक नहीं करते उनमें बहुत से तो वही पड़े रहते सड़ते रहते हैं और सचमुच भयावह बनते जाते हैं वे ही प्रसुप्त कारण एक दिन मन के ज्ञान युक्त क्षेत्र पर आ बैठते हैं और मानवता का नाश कर देते हैं अतएव सच्चा मनोविज्ञान उनको चेतन मन के अधीन लाने का प्रयत्न करेगा अतएव महत्वपूर्ण बात है पूरे मनुष्य को पुनर्जीवित जैसा कर देना जिससे कि वह अपना पूर्ण स्वामी बन जाए शरीरांतर्गत यकृति आदि इंद्रियों की स्वतः प्रवृत्ति क्रियाओं को भी हम अपनी आज्ञा पालक बना सकते हैं अचेतन को अपने अधिकार में लाना हमारी साधना का पहला भाग है दूसरा है चेतन के परे जाना जिस तरह अचेतन चेतन के नीचे उसके पीछे रहकर कार्य करता रहता है उसी तरह चेतन के ऊपर उससे अतीत की भी एक अवस्था है जब मनुष्य इस अति चेतन अवस्था को पहुंच जाता है तब वह मुक्त हो जाता है ईश्वरत्व को ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है तब मृत्यु अमृत्व में परिणत हो जाती है दुर्बलता असीम शक्ति बन जाती है और अज्ञान की लौह श्रृंखलाएँ मुक्ति बन जाती है अति का यह असीम राज्य ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है अतएव यह स्पष्ट है कि हमें दो कार्य अवश्य करने होंगे एक तो यह कि ईड़ा और पिंगला के प्रवाहों का नियमन कर अचेतन के कार्यों को नियमित करना और दूसरा इसके साथ ही साथ चेतन के भी परे चले जाना ग्रंथों में कहा है कि योगी वही है जिसने दीर्घ काल तक चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करके इस सत्य की उपलब्धि कर ली है अब सुषुमना का द्वार खुल जाता है और इस मार्ग में वह प्रवाह प्रवेश करता है जो इसके पूर्व उसमें कभी नहीं गया था वह जैसा कि आलंकारिक भाषा में कहा है धीरे धीरे विभिन्न कमल चक्रों में से होता हुआ कमल दलों का खिलाता हुआ अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तब योगी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वह जान लेता है कि वह स्वयं परमेश्वर ही है हमें से प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपवाद के योग की इस अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकता है लेकिन यह अत्यंत कठिन कार्य है यदि मनुष्य को इस सत्य का अनुभव करना हो तो उसे केवल वक्त्रता सुनने और श्वासोच्छ्वास की थोड़ी सी क्रियाओं का अभ्यास करने के अतिरिक्त कुछ और विशेष साधनाएँ भी करनी होगी महत्व है केवल तैयारी का दीपक जलाने में कितनी देर लगती है केवल एक सेकेंड लेकिन उस मोमबत्ती को बनाने में कितना समय लग जाता है खाना खाने में कितनी देर लगती है शायद आधा घंटा लेकिन वही खाना पकाने के लिए कितने घंटे लग जाते हैं हम चाहते हैं कि दीप एक क्षण में जल उठे लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि मुख्य काम तो मोमबत्ती बनाना ही है